है। के आप नाम क्या है तू तो बिठा जाओ मतलब अच्छा आ जाओ ये अब्बास अंदर है था ये दो सारा काम जानकारी ना, ना, तो ना आपने बातचीत करी था हेलो हेलो हेलो रिकॉर्डिंग तो मतलब के गोठा आप अलग जानो और ही तो फिर की बात अपन अलग बताबो चल तरा मी तुम्हें जबानी याद है क्या जबानी उसको सुना सकते हो मतलब गा के नहीं सुनाओ तो मतलब आपस में उसकी कहानी तो सुना सकता हूँ ना कि रमन जी के बात है बात तो, तो, तो दो तीन तरह से अपने ही तो ताकि फिर अपना शाम कार्यक्रम बिठा लो काल तो साहब कितना लगे मतलब थोड़ा सा मैंने टाइम तो चालू करा तो एक बजे खत्म हो गए चालू करे अपन तो फिर वो बारह बजे खत्म हो तो चार चार घंटे तो मतलब ले ही सही और चार चार घंटे बगैर आनंद भी नहीं आओ जब तक कोई घंटे तो कम से कम होना चाहिए मोटा नहीं। नहीं। मोटा आइटम आइटम तो घंटे घंटे दो भी ले सकते हैं हैं अपन एक एक पूरी पूरी करना चाहते दिन हो नहीं सकती लेकिन ऐसे जो खास खास चीजें हैं ना ये, ये खास चीज थी तो ऐसे तो 10 मिनट भी ले लो 20 मिनट भी ले लो नहीं ये तो हमने टेस्ट करा था उसका 5 मिनट के लिए आपने फरमाई फरमाइशी कि आप ऐसे करो भाई बताओ तुम्हें क्या क्या आता है क्या क्या जानकारी होती है उसके बाद ही भर जाता है रिकॉर्ड था तो उसके बाद इस प्रसारण होता है उसका अब इतना सा काम था अभी तो उसमें बीच में सुना तुम अमुक जगह से हम आ जागे थे क्योंकि आपकी पूरी जानकारी इस मामले में तो जब उन्होंने पूरी बात समझ में कि गई से से गाओ टुकड़ा कर, कर तो टुकड़ा कर, कर गया तो वह बात अब पूरी बात तो मतलब जो रिकॉर्डिंग में चल रही हो वह पूरी बात चल रही है मतलब ठेर से शुरू से ही देव नारायण जी की तो अपनी ही शुरू कहा अलग अलग छोड़ा जिसे मान लो आपने रामन जी की गाओ वही तो रामन के की अलग है तो जैसे बगड़ा होता कि तो वो अलग है तो जैसे रानी जयंती की गाव तो वो अलग है इनका टुकड़ा अलग अलग और बात ये की वैसे। जैसे पूर्वी रामायण <laughs> तो रामायण में रावण भी आ गया भविष्य भी आ गया दुनिया भर का तो यानी सबका किस्सा अलग अलग है कक्कर <laughs> से वह गौ माता के शिव से पारस माया पाई थी कर दान पुण्य माता शाह ने नाम कमाया था। अच्छा मैंने कुछ बना मैं यानी वो सारे जिम्मी आ गए ये चंद। हाँ। हाँ। और लोग जो गाए हुए वे, वे दूजा हाँ। वो विस्तृत रूप में है और लोग जो गाय नहीं बना वे किया वो है वो शुरू की करवे। ठीक तो है ना ना तरह इधर आओ चलो चलो आयो पास आके आगे आओ दो आप तुम्हारे लेकर आराम से आई थोड़ी आने ने सोचा था हमारी सुना उठे कहां को कुछ 600 100 शुरू से तुम करो आप पहली बार जैसा आज हिल गाना शुरू करियो तो कैसे गाओ ईड के दर्ज में लेवा हां पहली ईड के दर्ज में ईड के दर्ज में लेवा तो को किसे कहीं को भी मर जा भी तो बल्कि अच्छा तो ये अपन तो ने शुरू, शुरू से चालू कर दिवाली, दिवाली आप शुरू कब करो दिवाली में तो दिवाली दिन में शुरू करो गाता होगा या जो भी देवता को नाम ले करता होगा ना भाई बाद तो की मिल तो तो ना ना। वो, ना। ना। की, की मिल को लो, लो, मतलब राग हम्म हम्म। मतलब रेस्ट रेस्ट कड़ी कड़ी वाला ही, वो तो के लिए तो बात होगी जब मैंने दो पार्टी उठा हो जावे, हाँ। जाए एक पार्टी जो दो पार्टी नहीं जिसे दो दो पार्टी बना रहा उठा बोलवाला तो मतलब उनके लेके मतलब दो पार्टी में रह सकता जटे हुआ आपने आठ आदमी आज तो आग आग आग बज़ें आग बज़ें आज ने? ने? तो आज शाम शाम में में में में हो जाओगा ना ना रखा रखा तो तो बजे बजे है यही प्रोग्राम बिठाओ आपने। अच्छा वो बनाई था बिठा हुआ आपने दुकान पे नहीं वो तो गोठांग करें मैं देख गोठांग की सुनाना दोचाला है ना ऐसा गोट में आप ढाक काम लेो हाँ है ढाक हाँ ढाक सब ऐसा इनके पास में पूरा है गोट की तरफ सुनाएगे गोट हाँ सुनाओ एक बार गोट सुनाओ चालू पूरा आ जाओगे दिमाग में चालू कर देगा यानी यहाँ की आवाज सुनेगी हाँ हाँ ठीक है वो आवाज आवाज आवाज में में है तो से कहीं से से कहीं शुरू करो समझ लेलू गोठ में ले की की ये पहले फाड़ता कल्लू हाँ, हाँ, कल्लू ना वो देव जी भाई चौचा वाले लोग दो चार सुना हाँ अपने रेडोतन से ri eri di <laughs> एक बात आपकी कि बखान वो, वो मतलब। दोन की ये तो तरह देखा वो बखान की तरफ भी सुना दो payoda sakona sab lagat lugati ayo are na bolo re jingai vidam bhariyo sa I'm gonna blow, blow every mountain, far away. Shine the light on the sky, oh. थोड़ा अच्छी तरह समझा दो आप कि दिवाली के, के महीना काती काती में आवे का मतलब ही मरनी शुरू हो जाए ही तो वैसे तो तो भी सही लग जा हुआ देव उठा से जो दिवाली देख गा दिवाली बंद हो जाए देव से हाँ, अभी जब से हाँ, हाँ, हाँ, तो हो हाँ, फिर तक नहीं ऐसा मतलब है तो कोई नहीं है अभी किसके दर्द होता है, तो कि हमारे ढांक का जो सिद्धांत है कुछ अगरबत्ती तो जला करके या घी जला करके हम करके उसको बचान लग जाते हैं और ये लगाना जाते जब भी कोई कोई जावे, कोई को कोई मवेशी में, कोई में कोई तकलीफ तकलीफ दुखा जागा जागा तो ये ईट मार दे अगरबत्ती जो भगवान के नाम की और या और कुछ भी की बात जो अरे शुरू कर दे रहे कई कई बार तो वह तड़का तय भी बिल्कुल लगातार चलते रहे और की जब तक वो जितने श्रद्धा के ऊपर आदमी के ऊपर है तो वो एक किलो की दो किलो कतरो तो तो तो तो तो ला तो पाजी लाइफ तो कब कर मत करे माता नहीं है तो पर मरो नहीं को जाए बेटा बाग का। मरी कानवा तो माता बोले। पानी अरे एक चंदन कटा ले लिया बारू लीजिए सती होगी खेड़ चौंस ल बारा बारा तो गया मेरा बेटा की रत्या पर ही घोड़ा चढ़ी दो लोग हसाई मत करे तू खेल कर पर सुन ले मैं आज हूं शरीर में ध्यान देना और बाकी ये इसको आप कहां ये व्यक्ति मैं चाहता था वो करेंगे माफ़ कर दीजिए हम्म, कर फिर शाम को बात तो और आप माने कोई बात बताना चाहो की भाई ही बारे में ये ये बात आपने जाननी चाहिए एडी कोई बात बता दो आप reej. ने आगे। ने आगे। शुरू शुरू करो तो मेरे साथ साथ बीच बीच जान हो है चले चले अलग पलेट कह दो या तस्तरी कह दो या रकाबी कह दो चीज ये की है उसकी तरह अलग है समझ वही आप ही मान लो जिस में तो चली जाओ और ये गोट मा जाओ ये बखान मा जाओ मिश्र बताऊँ आप जिसे वो पहले सुना है माता साडू तेरी सेवा से राजा रामचंद्र सिंह से डगम तो यह तो गोट की तरह और माता की से। या हुई। ये भी में भी कह दो बीच में भी चल तरज अलग है इसकी अच्छा मिश्रा एक है इसकी तरज अलग है जो एक बात कुछ जो भीड़ गाव है जो जो जो गावे जनतर पेमे ना आप जो गाँव जिनमें बाकी जाए चीज वही का फर्क जैसे भी हम आए थे जब वो आ था नहीं? भोजी की की लाड लाड री मन ये आ रहे था अब इसी मिश्र की तरह और दूसरी तरह ही जाऊंगी भोज लाड चोरी जाऊंगी भोज की मनला से यानी जितनी, जितनी, जितनी जल्दी कह देगा उतनी यानी हर ईज तो अलग अलग तरीके तो बिना साज की है। है। तो कोई भी साजनी थे है अच्छा गोठा में है जो माँ प्रयोग में जाओ बन जाएगा जो बाजू बाजे न तो साफ जोस तो आवाज भी साफ है मिल जाए उसमें उसका वो गया। नहीं। और ये जो तर्ज़ इसमें काम लेते हैं आपने बताओ ये तो है। आपने तो कुमार जो है का वो बाजो या आ, वो वाला ये तो ना, ना, ना। राय काल तो तो जी यार मिल सके में पता लागे जो पहली जिन कुने बेवलाल जी कीजिए घाटा में कुमार क्या बता रहा या तो, तो छपड़ा में, में।, तो में जा स्टेशन उतर फिर बोलो नहीं छबड़ा से यू है अरे आपने पास भी तो ये खजूरिया लांबा खेड़ा अड़ी का आवाज है कान बकरी कुमार है ना तो है है है घास ये नहीं नहीं से बात बात बात कैसे हो बता होगा तो तो एक उनके बारे में का कर ठीक गाय घोड़ों के, के नहीं जैसे मान लो ये है शुभकामनाएं जैसे दिवाली के दिन जब और सब देवी की कथा है उसमें रूप जैसा फिर यह है <laughs> ननी शीत लाई नॉय शरनाल के जान बषा की ठेला रेठ मसी तोड़ा कली तर मोल क्या के जहाँ के पूछा कर मातो तो मणी और गल थार थार पूछा करे तोरे मनी रे बेल रिमां तोरे मणिया रोग रेसाँगल के जहाँ के बीच पानी की भैन गए चरती रे गाय गराबती के या तो डब पड़ती रे बस बी गाये तोर गर कती पाए डर के कू जा काली तोरे बूचेरी रे का जहा गेरे रे बुरे भैंस की छा अच्छा गुड़ा मतलब गाय की गाय की की अच्छा अच्छा मतल जानलग अलग अलग अलग अलग जानवर मतलब बना सबको सम्बन्ध रेड़ी है तो आदमी आदमी नहीं है है कोई यार की की भाई समझो आप आदमी आदमी बता दिए गलत हरी जरी की पेर रे निवाजी तू का चली रे ओडल बोम दखण कोची रे रानी बनिक सो रंग रे के के तू तो तो नाम नाम भले <laughs> अगर इतना है है है कपड़ा कपड़ा सो तो तारी तलवार में मैं लड़ाई या एक एक ये किसी और कोई तरज़ा है बस रीगा लावा ताली है ना ये तराजी तराजी अलग-अलग में मिश्रा सब हुई ये की हां चाली कहीं कहीं भी किलो लो आप मिश्रा अलग नहीं है तराजे अलग कोई बगड़ाता नहीं चीज कोई छपियोड़ी है की हां हां कठु छपी मेरठ का तो ख्याल छपिया जो है नाटक में छपिया जो नहीं तो ये तमाम यहां के स्थिति गद्य के रूप में पास वीर गुजर की पत्रिका मेट्स कुमार वर्मा संपादक है उसमे आपके पहला कोई चालीस एक साल पहला क्षति बता हुआ कोई किताब मोटी देखना जो भी थोड़ी मान दीजिए मंगा सका मैं प्राप्त कर सकता हूं तो तो तो आप किताब नहीं तो से रसी होती है हम आपको मोबाइल पत्रिका हूँ मर्यादा की दीवार है उसमें देशभक्ति मैं देख लू मैं लेपी में एक बार हो और तो और छुपी है वो तो मैं पता में तू बूंदी करने अजमेर मुझे ऐसी बात भी है कि अगर आपने अपन सबने अगर आप संपर्क रखो तो यह बात समझ लो कि जतनी बात छुप हुई है आपकी अच्छी काड़ काड़ के भी दुनिया में प्रचार प्रसार अपना मतलब मतलब तीसरी सब की के बात है कि आगे आगे से काम कर रहे तो। ये ले रहा है कोई नाम ना लिखो आ कांगड़ा लगे अपना के जो बात दी ना आपने कतरा आदमी से आपने आज आदमी माचेगा ना ये बात जज अच्छा यार वो शान दराज तागीपुर पोर्ट वो तो भी किसवाओं जो में मतलब कि वहां सबको पड़े रहो काम अपनी भी दचेगा सरेंज है मामला बिल्कुल अपन में का चारें। हुँ। चारें। हुँ। चारें। चारें। चारें चारें। नाम नाम न पड़ गवा करते जा रहे हैं ये जैसी स्थिति से यार आती वो जो हुआ चलो थोड़ा बुजुर्ग मिलेगा हम्म वो ने कुछ प्रेशर कर ली कि पूरा गांव तो छत पूरा गुजरात अपन कैसे बुला सका गए। ये तो टाइम नहीं तो फिर जब भी टाइम मिले ना मिलेगा का। काम में जाऊ में से चला जाऊपा चरे भी तो ये गट्टी नेहा का चतरपुरा बिट्टू चलता सिन में पढ़ने लोग बिदाता का है पाली इलाका अब ये एक फसकुई मेरे में तो कोई फर्क नहीं फसकुई गाँव जीते ही महंगा है फसकुई का है तो यानी जो याद है है वो वो में बता नहीं। नाम बता ना, नाम, नाम, नाम नाम नाम पता नाम नाम नाम नाम नाम नाम नाम पता कागज कर मगर कौन जंतर पे जो गावे है कैसे लटरू बैसी लटर और कोई तरीका गई कथा के केवर काम भी करेगी कहीं यही कहते हैं यानी एक एक पंडित है साल मैं थी कथा बाची दिया भी सुनाई सुनाई अच्छा अच्छा अपनी आवाज में नहीं जैसे ये रामायण कथा बात है उसी तरह उसी में तो आ के देव जी कोई मूर्त भी कि बनेगी मूर्त की लिए पत्थर में घड़ी घड़ी वह के नहीं वैसे अगर मान लो जैसे ठाकुर जी की तरह जैसे ठाकुर जी की मूर्त है वैसे मूर्त है तो वो मंदिर में है तो वो माटी की बनाए के मिट्टी की बने वो खाली चबूतरे पर खाली ईट ही रखी रह जाती है ना अपना हाँ लाल हाँ बस वैसे ही वैसी ईट रखी रहती है उस पर निशान रहता है पाँच उंगले का बस पाँच उंगले हाँ निशान बस पाँच पाँच लकीर बस वो बुद्धेव महाराज नी और वैसे मंदिर में जैसे ठाकुर जी की मूर्त है बनती है नहीं। नहीं।, नहीं नहीं गोड़ा फर्क तो प्रमाणित तो था। तो कुछ शशिगंध कि कि मकान मकान मकान मकान के अंदर पक्की लगाना मना मना वजह से है वो, से मना है वो थे ना उसको में में में नहीं लगा तो तो मकान मकान नहीं गुजार मकान नहीं लगाया गुजार या किसी और पत्थर में ना थे, ना थे। पत्थर में आ, भी माटी नज़ जाए जाए मतलब ऊपर मैं पूछना चाहता कच्ची कच्ची लो बना के उसको उसमें जो कुछ करना हो चतराव वो कर लो बाद में उसको पका करके उसको बगड़ा होता है हमारी माटी मूर्ता बनी तो ही देते तो है, है, की बनाई ना मतलब वो बनी की, तो के खुद ही गया और आकाश में जो तो जो लड़ करके लड़ाई में जो नहीं तो मरिया हुआ अलग अलग चंद है न एक बगड़ा बारती में बारती बगड़ा हाँ हाँ तो में किससे हो गई नाम देश था हाँ हा। है तो उसको हुँ। हुँ। है तल निकाली राजस्थान राजस्थान राजस्थान का का का इतिहास इतिहास इतिहास ये पत्रिका साथी उसमें उसमें उसमे राज उसमे जिक्रगड़ा देवराज तो सुषमा को तो बता क्या हूँ mm. ये भी आ रहा है वैसे वो चालू हैं हूँ वैसे वो चार चार जने में क्यों ये आपने बोल दिया कांडी है नहीं ना ये दोनों जब वो घरों वैसे न वो घरों का जब भी निकलने हैं वाह मालूम पांचांग लेके भी लग भाई लो भाई जो है, कास कर मार। जो लो। कास कर जो मैं करने तो कर दिये दिये दिये। मतलब। यह बात भी ज्यादा निकट की बात है जी बता रू जी हमारे ये समझ में आई कोई कोई सर पता नहीं से कोशकाल काफी कर ली मैं भी हम्म करिए आप बचा समझाओ थोड़ा माने जो हमारे पास वो क्या सी मुझे क्या सर काफी जो पुष्कर में गायत्री मंदिर है hmm. तो वेद वेद hmm. वेद के अंदर में में है hmm. तो गायत्री गुजर कन्ने बताइए hmm. ब्राह्मण वगैरह सब hmm. यानी अव सिद्धांत तो माँ को छो hmm. लेकिन माने जो दी अरे जी अब जिस कन्या ये, माने है, है। ये चीज़ है ये इतनी सोलंकी तो को लिखी हुई लिखी हो, हो, हो पुराना चाल तो भी के <laughs> नहीं लिखी हो कि नया लिखी हो नया नहीं पुराना पुराना चाल तो था नहीं नया तो बना ही नहीं, नहीं सकता दो बातों को लेकर भी चल रही बना दे आखर तो हाँ। एक के के दूसरे अकलबंदी से तो कहानी कहानी के नमूनों में कहानी के नमूनों में जिसमें लिखा हुआ ना इसी तरह लिखा हुआ आप ये दिखा आ, उत्पत्ति तो से चौहान को राजा जयपुर के गुजर राजा की आकर नौकरा सांबर से <coughs> उसके लड़का हुआ मांडेरा मांदे राग। मांदे राग। तो उस गुजुर्ग राजा जयपुर के गुजर राजा ने उस मांडेराव को गोले खरीदने के का लिए काठियावाड़ा भेजा रास्ते में कहीं ऐसा मुकाम जहाँ पानी नहीं मिला तो उसने उस देख के उस रकम को तालाब में खर्च कर दिया और तालाब बना दिया बाद बाद में इस गुजर राजा को पता पड़ा कि उसने ऐसा काम किया दी करने के के वो वो मंडेरा उस अंदर नाम भी शायद मंडल तो का डूबिया नहीं हरि सिंह हरि सिंह का बेटो फिर यो बा लीला लीला की ये जी पुष्कर पे आया शिकार करना। हाँ। तो जी या राव की राजपूत राजपूत प्रण हो आदमी नहीं देखू मैं आदमी हाँ। पुरुष नहीं देखू ऐसा कुछ उसका था तो उसके में शेर, शेर की मुंडी थी ही देखी हुई कुछ ऐसा कहते हैं कि के अंदर गया तो वहाँ उसने दोया। उसको खड़े-खड़े को धोया उसको वहां रख दिया तो उसकी वो लड़की थी स्नान करने गई उसकी दृष्टि पटने से उसके गड़गुड़े आधा तो बाद में फिर यहाँ के जब ये बच्चों बड़ों होश्यार हु हो, तो हरि सिंह को मंत्री जो हरिश् अजमेर के राजा तुमने बेटे को रख लो ये जनता ने की या हम चले जाए कहा कैसे बेटे से बेटा कैसे काम हुआ जिससे मेरी जनता दुख हो तो इसको काला के दबे बिठा करके काला से रोपा बना के उल्टा बिठा करके बाहर निकाला गाँव से बाहर निकाल दिया और बाग में रखा दिए तो किसी बगीचे के अंदर जाके ठहरा तो वो, तो वो पेड़ हरा हो गया तो वहाँ के गाँव वालों को पता पड़ा एक ऐसा संद्यासी आया है जिससे पेड़ हरे हो गए तो वहाँ उसके गांव के नगरपतियों पतियों ने श्रेष्ठ तो उसने उसका पेटा बांध दिया भोजन भोजन बांध दिया गया, गया, गया, गया।, गया हमारे यहाँ से लिए भोजन जाया करेगा और पे, के हाँ, नहीं। फे, भी फिर ये ये ये सब में हाँ। हरी ये सब में हाँ? गए वाली बात दूसरी जगह नहीं गई थी फिर हाँ कर लें फिर इवनिंग का फाइनल आपने वे वे काम पे जाना है कि आज शाम में अपन सात बजे जगह आ जाऊं। हम्म सुख प्राप्त होगा ऐसा है कि यहाँ तो यू सुख प्राप्त होगा करता रहे इंतजाम गड़बड़ने ठीक है न फिर यहाँ सब मानो बाघ वाग में चला कहते वहाँ कहा चाय मंगाऊ कर मतलब आप जावा दूसरी बात क्या है की आप जो डांक वगैरह जो चीज है वो अभी साथ में आ जा लेकिन खुला और खुलो खुलो मतलब खुला और मतलब जाए। जाए। नहीं। तो नहीं तो मतलब हवा कमरा काफी आती है भी आपने तो कोई ये तो छोटो दूर वास्तविकता भर जाएगी कान में से हाथी मतलब आकाश में सारी बातें यहाँ से बैठे बैठे बातचीत बैठा तो ये लेके यहाँ भी लेके वहां लाया वहाँ आप चलो बैठो तो वो वहा सुख है क्या है? हवा में तो आ, भी उस तो मतलब के के आ, तो जाए तो दूर बात भी इन लेके मतलब बैठा ये बैठ लोगों ने परेशानी सुनो अपन देव कथा के लेके आप यहाँ मान दें। अगर नहीं। जो ना वो देगा उसका नहीं नहीं पे कहीं भी स्थान मानेंगे ना अपन तो अपने भावना मतलब हाँ। उसमें होना चाहिए स्थान में भाई से जो पांच मिनट लगे हुए तो बात मैंने पहले कह दी आपसे कि खाली चीज़ कायन नहीं बजेगी जो उसका नियम पाबंदी है ना वो सब बरतेंगे अब वो लेके तरकीब यही भाई कि नियम पाबंदी देखो आप लोग समझो के साहब ये मंगा जो था और अगर बच्चा मंगा लो था आप जाके लिया हो तो वो मतलब जहां आप चाहो ना ये रखना मदमे मतलब शान से बैठा रहा तो उनको मतलब यार कि बिजली की सबसे बड़ी एक तो व्यवस्था दूसरा कारण ये के है कि आवाज़ ये यूँ नीचा कि कोई भी आवाज मतलब अतिथि अब कल परसों लुगाए जो होगी जो फिर वहाँ दस दफा मनो करो पढ़े को साहब आप जाओ ऐसी ऐसे दूर दूर से भी आवाज कर रहे सारे गाँव के आसपास पास तो अब वहां जब बजेगी जब भी लिए कि यहाँ पर आए तो आपके दादी क्या मेरा बाप क्या कोई दुनिया में अपन सागल लट लेके भी सारे गांव में मारूं जब भी आओगे आप रोक नहीं